संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व गांधार राज को परास्त करके अर्जुन का लौटना यज्ञ भूमि की तैयारी और नाना देशों से आए हुए राजाओं का यज्ञ की सजावट देखना जी कहते हैं जन्मेजय शकुनी का पुत्र गांधारों में सबसे बड़ा वीर और महारथी था वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अर्जुन का सामना करने के लिए बढ़ा उसके सैनिक शक्नी के वध का स्मरण करके अमरस में भरे हुए थे सबने धनुषाण हाथ में लेकर पार्थ पर आक्रमण किया परम धर्मात्मा और किसी से भी भरे हुए होने के कारण उनकी बात मानने को तैयार न हुए अनेकों योद्धा घोड़ो को चारों ओर से घेर कर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े यदि पांडुनंदन अर्जुन गांधीव धनिष से छूटे हुए तेज धार वाले छूरों से मेरा परिश्रम के ही उनके मस्तक काटने लगे इस प्रकार मार पड़ने पर बाणों से पीड़ित होने के कारण वे सब सैनिक घोड़ा छोड़कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर लौट पड़े उन सभी गांधारों के द्वारा रोके जाने पर भी तेजस्वी वीर अर्जुन नाम ले लेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे जब चारों गांधारों का संघार आरंभ हो गया, तो के पुत्र ने आगे बढ़कर अर्थ चंद्रा कार बाण से काट गिराया यह देखकर गांधारों को बड़ा विस्मय हुआ और वे सब के सब यह समझ गए कि अर्जुन ने जान कर गांधार राज को जीवित छोड़ दिया है उस समय गांधार राज सुनी का पुत्र अपने भागते हुए सैनिकों के साथ स्वयं भी भाग खड़ा हुआ सेना के मनुष्य हाथी और घोड़े इधर उधर भटकने लगे सारी फौज गिरती पड़ती भागने लगी उसके अधिकांश सिपाही युद्ध में मारे गए और वह बारंबार युद्धभूमि में ही चक्कर काटने लगी तदनंतर गांधार राज की माता अत्यंत भयभीत होकर बूढ़े मंत्रियों को आगे करके नगर से निकली और उत्तम अर्थ लेकर रणभूमि में उपस्थित हुई आते ही उसने अपने पुत्र को युद्ध करने से रोका और अर्जुन की पूजा करके उन्हें सांते हुए मुझसे युद्ध करने का विचार किया यह मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि तुम तो मेरे भाई ही हो मैंने माता गांधारी और पिता धित्राष्ट्र को याद करके युद्ध में तुम्हारी उपेक्षा की है इसी से अब तक जीवित हो केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गए हैं अब हम लोगों में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपस का शांत कर देना उचित है अब तुम कभी इस प्रकार हम लोगों के विरुद्ध युद्ध ठानने का विचार न करना आगामी चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वेद यज्ञ होने वाला है उससे उसमें तुम अवश्य पधारना गांधार राज से कहकर अर्जुन इच्छानुसार विचरने वाले घोड़े के पीछे चल दिए अब वह घोड़ा घोड़ापुर की राह पकड़कर लौट पड़ा इसी समय महाराज युधि का समाचार मिला। है इत्यादि बातें सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और उसमें उत्तम नक्षत्र का योग था यह जानकर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम नकुल और सहदेव को बुलाया और भीम को संबोधित करके कहा तुम्हारे छोटे भाई घोड़े के साथ साथ आ आ रहे हैं। इधर यज्ञ आरंभ करने का समय भी निकट आ गया है। माघ की पूर्णिमा आ ही गई अब बीच में केवल फाल्गुन का महीना बाकी है तथा वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भेजना चाहिए कि वे अश्वेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखे यह सुनकर भीमसेन ने तत्काल राज का पालन किया अर्जुन के लौटने का समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ था तत्पश्चात भीमसेन यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके होशियार कारीगरों के साथ नगर से बाहर गए और शाल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके उसे चारों ओर से नाप लिया तत्पश्चात वहां उत्तम मार्गो से सुशोभित यज्ञ भूमि तैयार कराई उस भूमि में सैकड़ों महल बनवाए गए जिनके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए थे यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई गई थी वहां सुवर्ण में विचित्र खंभे और बड़े बड़े तोरण लगे हुए थे धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया था उन्होंने अंतपुर की स्त्रियों और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं तथा तो ब्राह्मणों के रहने के लिए अनेकों उत्तम भवन बनवाए उन सब का निर्माण शास्त्रीय विधि के अनुसार हुआ था यह सब काम हो जाने पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देने के लिए दूध भेजे निमंत्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकार के रत्न स्त्रियां, घोड़े और नाना भाती के अस्त्र शस्त्र लेकर वहां उपस्थित हुए इन नवागत अतिथियों का सत्कार करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अन्न और अलौकिक सयाओं का प्रबंध किया चावल शक्कर और गोरस से भरे हुए भात भाती के भवन और अनेकों सवार दी धर्मराज के उस महान यज्ञ में बहुत से ब्रह्मवादी मुनि भी पधारे अच्छे अच्छे ब्राह्मण अपने शिष्यों को साथ लेकर आए महा तेजस्वी युधिष्ठिर दम छोड़कर स्वयं ही उन सब का विधिवत सत्कार करते और जब तक उनके लिए योग्य स्थान का प्रबंध न हो जाता तब तक उनके साथ, साथ रहते थे तत्पश्चात कारीगरों ने आकर राजा युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य पूरा हो गया यह सुनकर वे अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए तदनंतर यज्ञ में उन्होंने सुवर्ण के बने हुए तोरण सैया आसन विहार रत्नों के ढेर घड़े बर्तन कड़ाहे कलश और बहुत से कटोरे देखे वहां कोई भी ऐसा सामान नहीं दिखाई दिया जो सोने का बना हुआ न हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो लकड़ी वाली थी उसे देख कर राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ ब्राह्मणों और वैश्यो के लिए वहां परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ था प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर बार-बार पीटा जाता था। धर्मराज यज्ञ रोज़-रोज़ इसी रूप से चालू रहा के के बहुत से पर्वत के समान ढेर दिखाई देते थे दही की नहरे बनी हुई थी और घी के अनेकों तालाब भरे हुए थे उस महान यज्ञ में अनेकों देशों के लोग जुटे हुए थे तारा जम्बूद्वीप ही वहाँ एकत्रित दिखाई देता था हजारों प्रकार की जातियां बहुत से पात्र लेकर वहां उपस्थित होती थी सैकड़ों और हजारों पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ परोसते रहते थे वहाँ ब्राह्मणों को राजोचित भोजन दिया जाता था